गीता तत्व चिंतन अकर्म का स्वरूप पांचवा नित्य तृप्त क्योंकि उसमें न तो फला फलाशक्ति की प्रतिक्रिया होती है न कर्मा कर्माशक्ति की इसलिए वह सदैव तृप्त रहता है अतृप्ति अभाव की सूचक है जिसमें अभाव बोध है उसमें कोई न कोई आसक्ति अवश्य होगी यह व्यक्ति आसक्ति से रहित होने के कारण किसी प्रकार का अभाव अनुभव नहीं करता छठवा निराश्रय वह न तो किसी व्यक्ति या वस्तु पर आश्रित होता है न परिस्थितियों पर वह एकमात्र परमात्मा पर आश्रित होता है व्यक्ति का आश्रय दुक्ष से दिखने वाले कारण से भी हट सकता है पर परमात्मा का आश्रय कभी नष्ट नहीं होता वह सबका आश्रय है और उसका आश्रय हमें सब समय प्राप्त है परंतु हम अपने राग द्वेष के कारण उस आश्रय का लाभ नहीं ले पाते कथा आती है कि सिंहगढ़ का किला बनाते समय एक दिन शिवाजी के मन में अभिमान आ गया कि मैं इतने मजदूरों को का आश्रय बना हुआ हूं और इनका पालन कर रहा हूं इतने में उनके गुरु समर्थ रा रामदास वहां आए वे शिवाजी की मन स्थिति भाग गए उन्होंने एक जगह चट्टान तोड़वाई अंदर एक मेढक था और उसके लिए जल की व्यवस्था भी थी शिवाजी की आँखें खुल गई इस प्रकार के बोध से युक्त पुरुष कर्म में लगा हुआ भी तत्वतः कुछ भी नहीं करता क्योंकि उसमें कर्तापन का सर्वथा अभाव है इस संदर्भ में एक सुंदर कथा प्रसिद्ध है गोपियाँ यमुना पार कर श्याम सुंदर के पास जाना चाहती थी, थी वे नाव में विलंब देख विकल हो रही थी इतने में व्यास देव वहाँ आ पहुँचे उन्होंने गोपियों की विकलता का कारण पूछा सब सुनकर उन्होंने कहा हमें बड़ी भूख लगी है कुछ खिला दो तो व्यवस्था करें वे तीन चौथाई माखन चट कर गए और ढकार कर हाथ जोड़कर यमुना से बोले हे यमुना मैया यदि मैंने कुछ न खाया हो तो रास्ता दे दो और यमुना दो भागों में विभक्त हो गई इसका अर्थ यह है कि व्यासदेव में अहम का अभाव है उन्होंने ऐसा नहीं माना कि मैंने खाया इसी को कर्म कहते हुए भी तत्वता नहीं करना कहा गया है सातवां निराशी ही इसका अर्थ यह नहीं वह निराश हो जाता है अपितु तो यह कि वह किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता अपेक्षा ही तो दुख देती है माता पिता अपने बच्चों से अपेक्षा रखते हैं और कितना दुख पाते हैं संसार में आशा का संबंध ही दुख का कारण है वह अपने लिए किसी से कुछ नहीं चाहता यह चित्तात्मा वह अपने अंतकरण और शरीर पर नियंत्रण रखता है शारीरिक और मानसिक अभाव ही व्यक्ति में आशा आकांक्षा पैदा करते हैं फलस्वरूप वह अतृप्ति का अनुभव करता है पर इसने चूंकि दोनों को जीत लिया है इसलिए आशा रहित और नित्यिप्त रहता है नौवा त्यक्त सर्व परिग्रह सारा परिग्रह संचय छोड़ देता है दूसरे शब्दों में योग क्षेम का भी त्याग कर देता है इसी से उसमें निराश्रयता का भाव दृढ़ होता है कुछ लोग दान देने की बारी आने पर कहते हैं भाई मैंने तो सारा परिग्रह त्याग दिया है अब बच्चे ही सब कुछ संभालते हैं वह ऐसा त्यक्त परिग्रह नहीं होता ऐसा व्यक्ति शरीर में से कर्म करता हुआ भी किलविस को पाप प्राप्त किलविस को पाप को नहीं प्राप्त होता यहाँ पर शरीरम शारीरम केवलम कर्म कुर्वन कहा है जिसका तात्पर्य होता है केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ जो लोग ज्ञान योगी हैं कर्म के स्वरूपतः त्याग के पक्षधर हैं जो कर्मों के संपूर्णतः त्याग के पक्षधर हैं जो कर्मों के संपूर्णतः त्याग को ही ज्ञान प्राप्ति का सोपान मानते हैं वे इसका अर्थ करते हुए कहते हैं कि वह उतना ही कर्म करे जितना शरीर चलाने के लिए आवश्यक है वे केवल शब्द को इसी अर्थ में लेते हैं पर जो कर्मयोगी योगी है जो सतत कर्म करने के पक्षधर हैं वे केवल का अर्थ यह लेते हैं कि वह कर्म तो करे पर मात्र शरीर के से करे मन का योग उसमें ना होने दे तो क्या वह बेमन से कर्म करे अन्य मनस्क होकर कर्म करे मन न लगाने से कर्म सही सही कैसे होगा इस पर वे कहते हैं कि कर्म में मन तो लगाओ पर अहंकार को न आने दो कर्म करो पर कर्तापन न रहे केवलम कहने का तात्पर्य है। है, है इस प्रसंग में यह दूसरा अर्थ ही अधिक मालूम पड़ता है। क्योंकि कहा गया है कि ऐसा करने से पाप नहीं लगता। अब जो मात्र शरीर निर्वाह के लिए खाना पीना सोना चलना आदि कर्म है उसमें तो पाप लगने की बात ही अप्रासंगिक है पाप का प्रश्न वहां आता है जहाँ मनुष्य तरह तरह के कामों में लगा होता है इस दृष्टि से भी शारीरम केवलम कर्म कुरवन कर्मयोगी के लिए ही कही गई बात मालूम पड़ती है वैसे तो किलविश का अर्थ पाप होता है पर आचार्य शंकर एक बड़े परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ करते हैं कर्म से लगने वाला बंधन वे भाष्य करते हुए कहते हैं किलविषम अनिष्ट रूपम पापम धर्मम च धर्म अपि मुमुक्षोह किलविशम एवं अंधोत्पादकवाद किलविश अनिष्टरूप पाप भी हो सकता है और पुण्य भी क्योंकि बंधन कारक होने से पुण्य भी मुमुक्षु के लिए तो पाप ही है यदि कर्म में करतापन नहीं रहेगा तो करने वाला कर्म के फल से अलिप्त रहेगा कितना भी बढ़िया कर्म हो उसके साथ कुछ न कुछ दोष तो रहता ही है भगवान कहते हैं कि जैसे आग के साथ धुआं हज़दम लगा रहता है वैसे ही अच्छे से अच्छा कर्म के साथ दोष भी जब ऐसा है तो कर्ता को अच्छे कर्म का जैसे पुण्य रूप फल मिलेगा वैसे ही दोष युक्त कर्म का पाप रूप फल भी यही किल्विस है क्योंकि जैसे पाप बंधन कारक होता है वैसे ही पुण्य भी किंतु जब कर्म केवल शरीर के लिए जाते किए जाते हैं और उनमें अहंकार का योग नहीं होता तब उनका न तो पुण्य रूप फल मिलता है न पाप रूप और इस प्रकार योगी किल्विस को नहीं प्राप्त होता